को अलग सूत्र ही नहीं गिना महावीर को गिनना पड़ा क्योंकि महावीर जिस समाज में पैदा हुए वो वो एक सोसाइटी थी वो एक मरता हुआ समाज था महावीर जिस समाज में पैदा हुए वो भारत के शिखर पर पहुंचा हुआ समाज था उन्नति के और जब उन्नति के शिखर पर कोई समाज पहुंच जाता है तो पतन शुरू हो जाता सब शिखर पर पहुंचे समाज पतित होते समाज होते हैं जैसे अमरीका आज एक डिकाडेंट सोसायटी अब एक शिखर छू लिया है पतन सब चीजों में बिखराव होगा जहां जहां शिखर छू लिया जाएगा वहां वहां बिखराव होगा महावीर जिस समय भारत में पैदा हुए उस समय विशेषकर बिहार अपनी उन्नति के स्वर्ण शिखर पर था सब तरफ स्वर्ण था सब तरफ उन्नति ऊंचाई पर थी सब चीजें सड़ रही थीं और गिर रही थीं इस समाज के बीच महावीर जैसे व्यक्ति को अहिंसा की बात करनी पड़ी इस बात को बहुत गहरे तक ले जाना मुश्किल था क्योंकि जो कान थे वो बहरे थे ऋषभ को जो लोग मिले थे वे सीधे सरल लोग थे विकासमान समाज था डिकाडेंट नहीं इवाल्व हो रहा था विकसित हो रहा था लोग बच्चों की तरह भोले थे सरल थे सीधे थे उनसे बहुत गहरी बात की जा सकती थी और वे गहरी बात सुन सकते थे अभी बैरे नहीं हो गए थे अभी सभ्यता और संस्कृति के स्वर ने उनके कानों को फोड़ नहीं डाला था अभी उनकी आत्माओं में बच्चों की सरलता और ताजगी थी अभी वहां गीत पहुंच सकते थे अभी वहां स्वर पहुंच सकते थे इसलिए की बात ही नहीं की क्योंकि अहिंसा में ही ब्रह्मचरी अपने आप समाविष्ट हो जाता था लेकिन महावीर को सूत्र पांच कर देने पड़े चार की जगह एक सूत्र और बढ़ाना पड़ा क्योंकि ये समझाना लोगों को मुश्किल हुआ कि अहिंसा इतनी गहरी हो सकती है कि काम सेक्स भी हिंसा हो जाए और इसीलिए तो महावीर के आधार पर जो विचार की परंपरा चली वो परंपरा अहिंसा की उन गहराइयों को नहीं छुपाई जो ऋषभ और पार्श के मन में थी महावीर के आधार पर जो विचार चला उसके लिए अहिंसा छीटी मत मारो पानी छान के पियो हिंसा मत करो किसी को मारो मत दुख मत दो मांस मत खाओ इस तरह की ऊपरी अहिंसा बन के रह गई है। ये इसके जुम्मेवार महावीर नहीं महावीर के आसपास जो लोग थे जिनसे उन्हें बात करनी थी वे लोग जुम्मेवार हैं और वो परंपरा बहुत साधारण होकर रह गई सोचें कैसे अद्भुत लोग रहे होंगे ऋषभ और पार्श जिन्होंने ब्रह्मचेरी की बात ही नहीं की क्योंकि उन्होंने कहा अहिंसक हो जाओ तो ब्रह्मचेरी तो हो ही जाओगे उसकी कोई अलग से व्यवस्था देने की जरूरत नहीं कंफ्यूशियस एक बार लाओसे के पास गया तो लाओसे से उसने कहा कि लोगों को धर्म सिखाना पड़ेगा तो लाओसे ने कहा तुम्हें पता है वो जमाना जब लोग इतने धार्मिक थे कि धर्म की कोई बात ही नहीं करता था धर्म की बात सिर्फ अधार्मिक समाज में करनी पड़ती धार्मिक समाज में धर्म की बात की कोई भी जरूरत नहीं है। तो का जमाना था जब लोग धार्मिक थे तब धर्म की बात करना व्यर्थ थी क्योंकि जब लोग धार्मिक हो तो धर्म की बात नहीं करनी पड़ती बीमार आदमी के सिवाय स्वास्थ्य की चर्चा और कोई भी नहीं करता है बीमार आदमी 24 घंटे स्वास्थ्य की चर्चा करता है अक्सर बीमार आदमी खुद ही धीरे धीरे डॉक्टर हो जाते हैं स्वास्थ्य की चर्चा करते करते बीमार आदमी स्वास्थ्य की पत्रिकाएं पढ़ते हैं नेचुरोपैथी की किताबें पढ़ते हैं बीमार आदमी स्वास्थ्य की बहुत चर्चा करता है उसको बेचारे को बीमारी इतनी सचेतन बनाए रखती है कि स्वास्थ्य की चर्चा से मन को बुलाए रखता है अनैतिक समाज नीति की चर्चा करते हैं कामुक समाज ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हैं पतित समाज उत्थान की चर्चाएं करते हैं गरीब समाज धन की चर्चाएं करते हैं जो नहीं होता हम उसकी ही चर्चा करते हैं महावीर के वक्त में हिंसा बहुत थी अहिंसा बहुत गहरी नहीं जा सकती थी इसलिए ब्रह्मचर्य की चर्चा अलग करनी पड़ी ऋषभ को अहिंसा की चर्चा ही काफी हुई और शायद ऋषभ के पहले अहिंसा की चर्चा की भी जरूरत ना रही हो क्योंकि अहिंसा की चर्चा भी तभी शुरू होती है जब हिंसा जोर से चित्त को पकड़ लेती इसलिए मैंने कहा कि काम भी हिंसा का एक रूप है और अकाम अहिंसा का खिल जाना है हम एक बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं और वो मुसीबत हमारे लिए यह है कि अभी तक हमारी यह धारणा रही थी कि सहानुभूति सिंप थी ये एक अहिंसा का अंग है और हम बहुत दिनों से बराबर इसे मानते रहे थे लेकिन पंच महावृत के अंतर्गत आपने अहिंसा के संदर्भ में बताया कि सहानुभूत में हिंसा छिपी है क्योंकि इसमें दूसरा मौजूद है फिर आपने इस चीज को और आगे बढ़ाया और आपने समानुभूति का उदाहरण देते हुए परमहंस स्वामी रामकृष्ण का जिक्र किया और जिसमें आपने भी बताया कि एक किसान पर जब कोड़े लग रहे थे उस समय उस कोड़े के निशान रामकृष्ण परमहंस की पीठ पर दिखाई पड़ रहे थे तो ये सहानुभूत और समानुभूत ये दो चीजें हिंसा वृत्ति के संदर्भ में इनमें क्या सूक्ष्म भिन्नता है ये बताने की कृपा करें और साथ ही साथ ये भी बताने की कृपा करें कि जिसे आपने समानुभूति का नाम दिया है वो भी मानसिक घटना है या आध्यात्मिक तल की चीज है सहानुभूति सिंपति साधारणता बड़ी मूल्यवान और कीमती चीज समझी जाती रही है नहीं सहानुभूति का अर्थ है कोई आदमी दुखी है और आप उसके दुख में दुख प्रकट करते हैं दुखी होते हैं सहानुभूति का अर्थ है सह अनुभूति दूसरे के साथ साथ अनुभव करना लेकिन जो आदमी दूसरे के दुख में दुख अनुभव करता है वह आदमी दूसरे के सुख में कभी सुख अनुभव नहीं कर पाता है अगर किसी के बड़े मकान में आग लग जाए तो आप दुख प्रकट करते हैं लेकिन किसी का बड़ा मकान बन जाए तो सुख नहीं प्रकट कर पाते इस बात पर समझ लेना जरूरी है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि सहानुभूति एक धोखा है सहानुभूति तभी सच्ची हो सकती है जब दूसरे के दुख में दुख अनुभव हो और दूसरे के सुख में सुख अनुभव लेकिन दुख में तो दुख अनुभव हम कर पाते हैं या दिखा पाते हैं सुख में सुख अनुभव नहीं कर पाते इसलिए कर पाते हैं कहना ठीक नहीं होगा दिखा पाते हैं कहना ठीक होगा जब दूसरा दुखी होता है तो हम दुख प्रकट कर पाते हैं अगर हम दूसरे के सुख में भी सुखी हो पाए तब तो हमारा दुख प्रकट करना वास्तविक होगा अन्यथा दूसरे के दुख में भी हमें थोड़ा सा रस आता है दूसरे के दुख में भी हमें थोड़ा मजा आता है दूसरे के दुख में भी, दुख में भी हम रसभोर होते हैं इसलिए जब आप किसी दूसरे के दुख में दुख प्रकट करने जाएं तब जरा आपने भीतर टटोल कर देखना कि कहीं आपको मजा तो नहीं आ रहा है एक तो मजा यह आता है कि हम सहानुभूति प्रकट करने वाले और दूसरा आदमी सहानुभूति लेने की स्थिति में पड़ गया जब कोई दूसरा आदमी सहानुभूति लेने की स्थिति में पड़ जाता है तो याचक हो जाता है और आप मुफ्त में दाता हो जाते हैं दूसरा आदमी जब सहानुभूति लेने की स्थिति में पड़ जाता है तो आप विशेष और वो दीन हो जाता है और अपने भीतर आप खोजेंगे तो अपने दुख प्रकट करने में भी आपको एक रस की उपस्थिति मिलेगी मिलेगी ही इसलिए मिलेगी कि अगर न मिले तब आप दूसरे के सुख में पूरी तरह सुखी हो पाएंगे लेकिन दूसरे के सुख में तो ईर्ष्या भर जाती जलसी भर जाती जलन भर जाती दूसरा पहलू इस बात की खबर देता कि दूसरे के दुख में हम दुखी नहीं हो सकते लेकिन इसी को हम सहानुभूति कहते रहे इसी को मैं सहानुभूति के बात कर रहा हूं इसलिए मैंने दूसरा शब्द चुनना उच्च समझा वह है समानुभूति एमपैथी सहानुभूति एक तो झूठी होती है वंचना होती है और अगर हम यह भी समझ लें कि किसी आदमी की सहानुभूति सच्ची ही हो वो दूसरे के दुख में दुख अनुभव करे और दूसरे के सुख में सुख अनुभव करे तो भी हिंसा ही रहती है अहिंसा नहीं हो पाती झूठी हो तब तो निश्चित ही हिंसा होती है सच्ची हो तब भी हिंसा ही होती है अहिंसा नहीं हो पाती क्योंकि जब तक दूसरा मौजूद है तब तक अहिंसा फलित नहीं होती अहिंसा अद्वैत की अनुभूति अहिंसा इस बात का अनुभव है कि वहां दूसरा नहीं मैं ही हूं जब दूसरा दुखी हो रहा है तो ऐसा अनुभव हो कि दूसरा दुखी हो रहा है और मैं भी दुख अनुभव कर रहा हूं अगर झूठा है तब तो हिंसा होगा ही अगर सच्चा भी है तो भी मैं मैं हूं और दूसरा दूसरा है दोनों के बीच का सेतु नहीं टूट गया है और जहां तक दूसरा दूसरा है वहां तक अहिंसा संभव नहीं है दूसरे को दूसरा जानना भी हिंसा है क्यों क्योंकि जब तक मैं दूसरे को दूसरा जान रहा हूं तब तक अज्ञान में जी रहा हूं दूसरा दूसरा है नहीं समानुभूति का अर्थ है कि दूसरे को दुख हो रहा है ऐसा नहीं मैं ही दुखी हो गया हूं दूसरा सुखी हो रहा है ऐसा नहीं मैं ही सुखी हो गया हूं ऐसा नहीं कि आकाश में चांद प्रकाशित हो रहा है ऐसा कि मैं ही प्रकाशित हो गया हूं ऐसा नहीं कि सूरज निकला है बल्कि मैं ही निकल आया हूं ऐसा नहीं कि फूल खेले हैं बल्कि मैं ही खिल गया हूं एमपैथी का अर्थ है अद्वैत समानुभूति का अर्थ है एकत्व अहिंसा एकत्व है तो अभी तीन स्थितियां हुई झूठी सहानुभूति फॉल्स सिंपैथी वो हिंसा है सच्ची सहानुभूति वो हिंसा का बहुत सूक्ष्मतम रूप है और समानुभूति हो अहिंसा है हिंसा हो या हिंसा का सूक्ष्म रूप हो सच्ची सहानुभूति हो झूठी सहानुभूति हो वे सब मानसिक तल की घटनाएं समानुभूति एमपैथी आध्यात्मिक घटना है मन के तल पर हम कभी एक नहीं हो सकते मेरा मन अलग है आपका मन अलग है मेरा शरीर अलग है आपका शरीर अलग है शरीर और मन के तल पर एक के असंभव है हो नहीं सकता सिर्फ आत्मा के तल पर एक के संभव है क्योंकि आत्मा के तल पर हम एक हैं ही जैसे घड़े को हम पानी में डुबा दें, नदी में बहती हुई भर जाए घड़े में पानी तो घड़े के भीतर पानी और घड़े के पानी बाहर एक ही है सिर्फ बीच में एक घड़ी की मिट्टी की दीवार है जो टूट जाए तो पानी एक हो जाए मन और शरीर की एक दीवार है जो दूसरे से मिलने से रोकती जो दूसरे के साथ एक नहीं होने देती हम सब घड़े हैं मिट्टी के चेतना के बड़े सागर में घड़े तो अलग होंगे लेकिन घड़ों के जो भीतर है वो अलग नहीं है और जो अहिंसा को अनुभव करता है या जो आत्मा को अनुभव करता है वो अनुभव कर लेता है कि घड़े कितने ही अलग हो घड़े के भीतर एक ही विराजमान है इस एक का अनुभव अहिंसा है इसलिए इसमें सहानुभूति नहीं हो सकती सहानुभूति में दूसरा जरूरी है इसमें समानुभूति हो सकती है दूसरा इसमें नहीं बचा है समानुभूति चित्त और मन के पार है वो बियॉन्ड माइंड वो मन के भीतर मन के नीचे नहीं मन के ऊपर और मन के पार है ये जो मन के पार घटना घटती है यही अध्यात्म है सिर्फ आध्यात्मिक कह सकता है वही जो तुम हो वही मैं हो सिर्फ आध्यात्मिक कह सकता है कि सूरज में जो जल रही ज्योति वही छोटी से मिट्टी के दिए में भी जल रही है सिर्फ आध्यात्मिक कह सकता कि कण में जो है वही विराट में भी है सिर्फ आध्यात्मिक कह सकता कि बूंद और सागर एक ही चीज के दो तो नाम है समानुभूति का अर्थ है बूंद और सागर एक है। और जिसने एक बूंद को भी पूरा जान लिया उसे सागर में जानने को कुछ बाकी नहीं रह जाता एक बूंद जान ली तो पूरा सागर जान लिया जिसने अपने भीतर की बूंद जान ली उसने सबके भीतर के सागर को भी जान लिया फिर वो मरता नहीं क्योंकि कैसे मरेगा वो बचा नहीं फिर वो फिर वो अहंकार वो मैं विदा हो गया क्योंकि कोई तू नहीं मिला कहीं जब तक तू मिले तभी तक मैं बच सकता है जब तू ना मिले तो मैं भी नहीं बच सकता वो तू और मैं की जोड़ी साथ सा मार्टिन बुबर ने आई एंड दाऊ एक किताब लिखी कीमती किताब है। मैं और तू। की मार्टिन बुबर के ख्याल से जीवन के सारे संबंध मैं और तू के संबंध है लेकिन एक और जगत भी है जो मैं और तू के बाहर है बियॉन्ड आई एंड दाऊ एक और जगत है वास्तविक जीवन का संबंधों का नहीं जीवन ऊर्जा का परमात्मा का जहां मैं और तू नहीं बंगाली में एक छोटा सा नाटक है नाटक है जिसमें कथा है कि यात्री वृंदावन गया है और रास्ते में उसके पास जो सामान था सब चोरी हो गया पर सोचा उसने अच्छा ही है कृष्ण के पास खाली हाथ जाऊं यही उचित क्योंकि भरे हाथ को वे भी कैसे भर पाएंगे अगर कृष्ण से भरना है तो खाली हाथ ही लेके जाऊं उचित है शायद कृष्ण ने ही चोर भेजे होंगे उसने धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया फिर वो मंदिर के द्वार पर पहुंचा लेकिन द्वारपाल ने हाथों से रोक लिया और कहा भीतर न जा सकोगे पहले सामान बाहर रख दो पर उसने कहा अब तो सामान बचा भी नहीं वो तो कृष्ण के चोर पहले ही छीन चुके हैं नहीं द्वारपाल ने कहा सामान पहले बाहर रख दो फिर भीतर जा सकते हो यहां तो सिर्फ खाली हाथ ही जा सकते हो उस आदमी ने अपने हाथ देखे हुए खाली थे उसने द्वारपाल के सामने हाथ किए वे खाली थे द्वारपाल ने कहा कि नहीं भरे हाथ नहीं जा सकते हो पर वो आदमी कहने लगा कि मैं तो बिल्कुल खाली हाथ हूं उस द्वारपाल ने कहा जब तक तुम हो तब तक कैसे खाली हाथ हो सकते हो जब तक तुम कहते हो मैं तो बिल्कुल खाली हाथ हूं तब तक तुम खाली हाथ कैसे हो सकते हो कम से कम मैं तो तुम्हारे हाथों में भरा ही है इस मैं को बाहर छोड़ दो मैं को बाहर छोड़े कोई परमात्मा के मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकता है। मैं को छोड़कर जो जीता है वो एमपैथी को समानुभूति को उपलब्ध होता है जिसका मैं मर जाता है उसके लिए दूसरे को जो हो रहा है वो भी उसे ही हो रहा है या उसे का भी सवाल नहीं हो रहा है कहीं भी कांटा गड़ता है तो उसकी पीड़ा उसे भी पहुंच जाती है कहीं आनंद की बांसुरी बसती है तो वे भी उसके अपने ही स्वर हो जाते हैं अब कुछ भी पढ़ाया नहीं अब कुछ भी अजनबी नहीं अब कुछ भी दूसरा नहीं समानुभूति आध्यात्म की श्रेष्ठतम ऊंचाई है सहानुभूति हमारी काम चलाउ दुनिया की व्यवहारिकता है उस सहानुभूति में अक्सर तो निन्यानवे प्रतिशत झूठी होती सहानुभूति जब हम सिर्फ धोखा देते दूसरे को नहीं अपने को भी कभी एक प्रतिशत सच होती तब भी मैं और तू कायम रह जाते घड़े मौजूद रहते शायद झांक कर एक घड़े से दूसरे घड़े में हम देख लेते लेकिन फिर भी दोनों के बीच एक ही है एक ही प्रवाहित है इसका कोई पता नहीं चल पाता है सहानुभूति मैंने उस तत्व कहा है जहां एक ही शेष रह जाता है जहां दूसरा नहीं अद्वैत कहें कहें ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें और कोई नाम दे अस्तित्व कहें एक्सिस्टेंस कहें कोई और नाम दे एक ही जहां रह जाता है वहां जीवन अपनी परम ऊंचाई पर अपने पीक एक्सपीरियंस पर परम अनुभूति को उपलब्ध होता है गिराना होता है तू को और मैं को मैंने कहा उस दिन यह भी कि मैं और तू का संबंध ही हिंसा है कठिन होगा थोड़ा क्योंकि मैं और तू के अतिरिक्त हम कोई भी क्षण नहीं जानते लेकिन थोड़े प्रयोग करें तो शायद क्षणों की झलक मिल जाए कभी रेत के किनारे नदी पर बैठकर लेट जाएं दोनों हाथ पैर पसार कर छाती में भर लें रेत को बंद कर लें आंखें गपा अपने चेहरे को भी रेत में भूल जाएं ये कि आप हैं और रेत है तोड़ दें वो बीच की जगह वो फासला जो रेत को आपसे अलग करते रेत की ठंडक को प्रवेश कर जाने दें स्वयं में स्वयं की गर्मी को प्रवेश कर जाने दें रेत में अनुभव करें कि फैल गए और एक हो गए उस रेत से कभी खुले आकाश में हाथ फैला के खड़े हो जाएं, आलिंगन कर ले खुले आकाश का शून्य का कभी घड़ी पर मौन रह जाए खुले आकाश के साथ छोड़ दें यह ख्याल के शरीर की सीमा पर मैं समाप्त हो जाता हूं बढ़ाए अपनी सीमा को हो जाने दें इतनी ही बड़ी जितनी आकाश की है कभी रात के तारों के साथ लेट जाएं जमीन पर और रात के तारों को आने दें अपने तक और जाने दें अपनों अपने को तारों तक और भूल जाएं कि वहां तारे हैं और यहां आप हैं तारों और आपके बीच जो लेन देन रहे वही बाकी रह जाए वो जो कम्युनिकेशन हो वो जो संवाद हो वही बाकी रह जाए तो बहुत जल्दी बहुत शीघ्र धीरे धीरे अचानक जीवन में एक्सप्लोजन होने लगेंगे और एहसास होने लगेगा न तो उस तरफ कोई तू है न इस तरफ कोई मैं है शायद एक ही है दोनों तरफ एक के ही बाएं और दाएं हाथ दो छोरों पर एक ही हवा की लहर जो इधर आई थी उधर चली गई है आप जो श्वास ले रहे हैं मेरे पास आ जाती है फिर मेरी हो जाती है और मैं ले भी नहीं पाता कि निकल जाती है और आपकी हो जाती है अभी वृक्ष लेता था उसे अभी पृथ्वी लेती थी उसे अभी आपने लिया था उसे अभी मैंने लिया उसे जीवन एक सतत प्रवाह है जीवन एक अखंड धारा है जीवन एक लेकिन हम उस एक का अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हम सबने अपने आसपास परकोटे खींचे हमने अपनी दीवारें बनाई हमने सब तरफ से अपने को रोका है और सब तरफ सीमाएं बनाई ये सीमाएं हमारी कल्पित बनाई गई सीमाए है ये सीमाएं कहीं है नहीं है, ये सीमाएं हमने बना रखी हैं, ये सीमाएं काम चलाऊ हैं, इन सीमाओं का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है अगर एक वैज्ञानिक से पूछे तो वो भी कहेगा नहीं है और अगर एक आध्यात्मिक से पूछे तो वो भी कहेगा नहीं है आध्यात्मिक इसलिए कहेगा कि आत्मा के फैलाव को देखा उसने वैज्ञानिक इसलिए कहेगा कि सब सीमाएं खोजी और सीमाओं को कहीं पाया नहीं है उसने वैज्ञानिक से पूछे कि आपका शरीर कहाँ समाप्त होता है तो वो कहेगा कहना मुश्किल हड्डियों पे समाप्त होता है हड्डियों पे समाप्त नहीं होता क्योंकि हड्डियों पर मांस मांस पर समाप्त होता है मांस पर समाप्त नहीं होता क्योंकि मांस के ऊपर चमड़े की परत है चमड़े की परत पर समाप्त होता है चमड़े की परत पे समाप्त नहीं होता क्योंकि बाहर हवा की अनिवार्य परत जरूरी है अगर वह न रह जाए तो ना हड्डी होगी ना मांस होगा हवा की परत पर समाप्त होता है नहीं हवा की परत तो 200 मील पृथ्वी के पूरे होने पर समाप्त हो जाती लेकिन अगर सूरज की किरणें इस हवा की परत को न मिलती रहे तो यह हवा की परत भी नहीं रह जाएगी सूरज तो 10 करोड़ मील दूर है तो मेरा शरीर सूरज पर समाप्त होता है 10 करोड़ मील दूर तो सूरज भी ठंडा पड़ जाएगा अगर महा सूर्यों से उसे प्रकाश की किरण निरंतर न मिलती रहे तो मेरा शरीर समाप्त कहां होता है वैज्ञानिक कहता है सब सीमाएं और सीमाओं को नहीं पाया आध्यात्मिक कहता है भीतर देखा और असीम को पाया आध्यात्मिक कहता है असीम को पाया वैज्ञानिक कहता है सीमाओं को नहीं पाया वैज्ञानिक नकार की भाषा बोलता है निगेटिव वो कहता है सीमा नहीं है आध्यात्मिक पॉजिटिव विधेय की भाषा बोलता है वो कहता है असीम है लेकिन दोनों बातों का मतलब एक है और आज विज्ञान और धर्म बड़े निकट आके खड़े हो गए उनकी सारी घोषणाएं निकट आके खड़ी हो गई आज वैज्ञानिक नहीं कह सकता कि आपका शरीर कहां समाप्त होता है यह शरीर वही समाप्त होता है जहां ब्रह्मांड समाप्त होता होगा इसके पहले समाप्त नहीं होता इस अनुभव को मैं समानुभूति कहता हूं जब तारे दूर नहीं रह जाते मेरे भीतर घूमने लगते और जब मैं तारों से दूर नहीं रह जाता और उसकी किरणों पर नाचने लगता हूं और जब सागर की लहरें दूर नहीं रह जाती मेरी ही लहरें हो जाती हैं और जब मैं दूर नहीं रह जाता सागर की लहरों पर झाग बन जाता हूं और जब वृक्षों पे खिले फूल मेरे ही फूल होते और वृक्षों से गिरे सूखे पत्ते मेरे ही सूखे पत्ते होते तब मैं अलग नहीं रह जाता हूं अलग हम हैं भी नहीं अलग से ज्यादा कोई भ्रम नहीं है सेपरेटनेस अलग होने का ख्याल सबसे बड़ा इल्यूजन है सबसे बड़ा भ्रम लेकिन उसे हम पालकर जीते हैं उपयोगी है अगर उसे न पालें तो कठिनाई होगी आपका धन है और उसे मैं मेरा नहीं कह सकता आपके कपड़े हैं और उन्हें मैं उतार के मेरे नहीं बना सकता जीवन के व्यवहार में आपकी दुकान है वो मेरी नहीं और आपका मकान है वो मेरा नहीं हालांकि आपके घर मेहमान होता हूं तो आप कहते हैं सब आपका ही है लेकिन उसको गंभीरता से लेने की कोई भी जरूरत नहीं जीवन के व्यवहार में सीमाएं काम करती मालूम पड़ती हैं लेकिन जीवन सिर्फ व्यवहार का नाम नहीं है जीवन सिर्फ दुकान नहीं है मकान और कपड़े नहीं है हर जीवन केवल आजीविका के उपाय नहीं है जीवन तिजोरियों में नहीं है वस्त्रों में नहीं है जीवन बड़ी बात है जीवन सिर्फ उपयोगिता यूटिलिटी नहीं है, जीवन आनंद भी है जीवन लीला भी है जीवन अपार रहस्य भी है इसलिए जो उपयोगिता को सब मान लेगा वो मुश्किल में पड़ जाएगा उपयोगिता में हम बहुत झूठी बातें कहते हैं पर उनसे काम चलता है चल जाता है क्योंकि सारी उपयोगिता माने हुए सत्यों पर चलती है मैं किसी के घर रुकता हूं और कहता हूं पानी का एक गिलास ले आए वो गिलास में पानी ले आता है अब तक कोई पानी का गिलास लाता हुआ मिला नहीं चल जाता है झूठ है बिल्कुल पानी का गिलास लाइएगा भी कैसे पानी का गिलास लाया नहीं जा सकता लेकिन समझे हम दोनों समझ गए पानी का गिलास तो नहीं लाता गिलास तो कांच का लाता है तांबे का लाता है पीतल का लाता है उसमें पानी ले आता है ना तो मैं उससे झगड़ा करता कि आपने मेरी बात मानी नहीं ना वो मुझसे झगड़ा करता कि आप बड़ी आध्यात्मिक भाषा बोल रहे हैं काम चल जाता है लेकिन जिंदगी काम चलाओ नहीं है जिंदगी काम चलाओपन से ऊपर हमारी सब भाषा काम चलाओ उससे इशारे हो जाते हैं गैश्चर से काम चल जाए बात पूरी हो जाती लेकिन जिसने काम चलाऊपन को व्यवहार को जिंदगी समझ लिया वह आदमी जिंदगी के बड़े रहस्यों से वंचित रह जाता है उसके लिए जिंदगी के परम महल के द्वार खुली नहीं पाते उसके लिए जीवन वीणा का संगीत बची नहीं पाता उसके लिए परमात्मा पुकारता रहता है उसे उसकी पुकार सुनाई ही नहीं पड़ती ये जो अद्वैत असीम ये जो अनंत जीवन है उपयोगिता में उसे खो मत देना उसे उपयोगिता के बाहर खोजते ही रहना है उसे मेरे तेरे के बाहर अन्वेषण करते ही रहना है उसे उस दिन तक खोजना है जब तक वो मिल ही नहीं जाता है उसके मिलन को मैंने समानुभूति कहा है वही अहिंसा है वही प्रेम है वही अद्वैत वही मुक्ति एक आखिरी सवाल और पूछ लें हिंसा और सामाजिक न्याय का क्या संबंध है कभी ऐसी चर्चा की जाती है कि अहिंसा और हिंसा दोनों सामाजिक न्याय की रीति ही है और माओ स्टालिन, हिटलर वगैरह ऐतिहासिक अनिवार्यता थी आपका इस पर क्या मंतव्य है अहिंसा सामाजिक नीति और नियम नहीं है और अगर अहिंसा सामाजिक नीति और नियम है तो हिंसा से कभी छुटकारा नहीं हो सकता है अहिंसा आध्यात्मिक नियम है सामाजिक नहीं सोशल नहीं स्पिरिचुअल अगर सामाजिक नियम हम बनाएं अहिंसा को तब तो फिर कभी हिंसा भी जरूरी मालूम होगी और ऐसा उपद्रव है कि कभी तो अहिंसा की रक्षा के लिए भी हिंसा जरूरी हो जाएगी एक आदमी अगर किसी पर हिंसा कर रहा है तो अदालत उस आदमी पर हिंसा करेगी क्योंकि वो हिंसा कर रहा है। एक राष्ट्र अगर दूसरे के साथ हिंसा करेगा तो वो राष्ट्र उसे हिंसा से उत्तर देगा क्योंकि हिंसा का उत्तर देना न्याय संगत और हिंसा को झेलना अन्याय और अन्याय को झेलना उचित नहीं अहिंसा के जिस सूत्र की मैं बात कर रहा हूं वो आध्यात्मिक नियम और अगर सामाजिक अहिंसा की हम बात करना चाहें तो सामाजिक अहिंसा सदा सापेक्ष रिलेटिव नियम होगा उसमें हिंसा अहिंसा दोनों की जगह होगी उसमें हिंसा भी चलेगी अहिंसा भी चलेगी उसमें वे दोनों मिश्रित होंगी वो मिक्स्ड इकोनॉमी होगी उसमें अहिंसा और हिंसा एक दूसरे के साथ ही खड़ी रहेंगी और पहलू बदलते रहेंगे समाज के तल पर पूर्ण अहिंसा अभी नहीं पाई जा सकती अभी तो एक, -एक व्यक्ति के तल पर ही पूर्ण अहिंसा पाई जा सकती समाज के तल पर कभी हम पा सकेंगे इसकी आशा भी शायद करनी उचित नहीं है ये वैसे ही उचित नहीं है जैसे कि आत्मज्ञान किसी दिन हम समाज के तल पर पा सकेंगे ये आशा उचित नहीं है किसी दिन सारे मनुष्य आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे ऐसी आशा करनी उचित नहीं है क्योंकि चुनाव है और कोई अगर आत्मज्ञानी रहना चाहेगा तो उसे आत्मज्ञान के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता आत्मज्ञान सदा ही स्वतंत्र रहेगी चुनाव रहेगा कोई होना चाहेगा हम ये आशा कर सकते हैं कि धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग आत्मज्ञान को उपलब्ध होते जाएंगे लेकिन एक और खतरा है वो भी मैं आपसे कहूं जो व्यक्ति भी आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है वह हमारे समाज में वापिस लौटना बंद हो जाता है वो वापिस नहीं लौटता उसके नए जन्म असंभव हो जाते हैं क्योंकि नए जन्म के लिए आकांक्षा और तृष्णा और कामना जरूरी है वही लौटता है नए जन्म के लिए जिसकी कोई कामना शेष रह गई जो उसे पूरा करना चाहता है अगर महावीर और बुद्ध भी लौटते हैं एक एक जन्मों में तो भी वे इसीलिए लौटते हैं कि कम से कम एक कामना उनकी शेष रह गई कि उन्होंने जो जाना है वो दूसरों को कहना चाहते वो भी काफी वासना है वो भी काफी वासना है अगर मेरे पास कुछ है और मैं दूसरों को कहना चाहता हूं तो भी लौट आऊंगा लेकिन वो भी वासना है आखिरी वासना है वो भी त्रोहित हो जाती फिर लौटना कैसे होगा जो आत्मज्ञान को उपलब्ध होते हैं वे तुरहित हो जाते हैं अंतरिक्ष में वे किसी विराट कॉसमास में किसी विराट चेतना के साथ एक खो जाते हैं, जो नहीं उपलब्ध होते वे वापस लौटते चले जाते हैं इसलिए समाज कभी कभी आत्मज्ञान के फूल को खिलाता है लेकिन वो फूल खिला मुरझाया उसकी सुगंध आकाशम खो जाती है और फिर समाज चलता रहता है समाज आत्मज्ञानी नहीं हो सकेगा समाज आत्म अज्ञानी बना ही रहेगा लेकिन इस आत्म अज्ञानी समाज में आत्मज्ञानी व्यक्ति का फूल खिलता रहेगा खिलता रह सकता है खिलता रहना चाहिए समाज के तल पर अहिंसा कभी पूर्ण सत्य नहीं हो सकती इसलिए जिन लोगों ने सामाजिक तल पर अहिंसा की बात की है वे हिंसा को भी स्वीकृति देते हैं और देना पड़ेगी हिंसा जारी रहेगी तब हिंसा अहिंसा दो पहलू होंगे समाज के जब जो जरूरी हो जब अहिंसा से काम चले तो अहिंसा और जब हिंसा से काम चले तो हिंसा जिससे काम चल जाए हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई चलती थी तो आजादी का लड़ाई लड़ने वाला अहिंसक था फिर वही सत्ताधिकारी बना तो हिंसक हो गया आजादी की लड़ाई अहिंसा से चल सकती थी क्योंकि हिंसा से चलने का कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता था तो उसने आजादी की लड़ाई हिंसा से चला ली लेकिन सत्ता में आने के बाद उसने नहीं सोचा कि अब सत्ता अहिंसा से चलाई जाए अब सत्ता हिंसा से चल रही है अंग्रेजों ने इतनी गोली कभी नहीं चलाई थी इस मुल्क में जितनी उन लोगों ने चलाई जो अहिंसक है तो जो अहिंसा को नीति समझता है समाज की एक कन्वीनियंस समझता है एक सुविधा समझता है जरूरत पड़ने पर हिंसक हो जाएगा हिंसक अहिंसक होना उसकी सुविधा की बात होगी लेकिन महावीर को किसी भी भांति हिंसक नहीं बनाया जा सकता उनके लिए अहिंसा सामाजिक नीति नियम नहीं आध्यात्मिक सत्य है वो कन्वीनियंस नहीं वो कोई सुविधा की बात नहीं है कि हम कुछ भी हो जाए वो उनका परम नियति है वो डेस्टनी है अहिंसा के लिए सब खोया जा सकता है स्वयं को भी खोया जा सकता है अहिंसा किसी के लिए नहीं खोई जा सकती पर ऐसा अहिंसा खोना व्यक्ति के लिए ही संभव है और अगर कभी किसी समाज ने ऐसे अहिंसक होने की भूल की तो वो सिर्फ कायर हो जाएगा अहिंसक नहीं हो पाता ऐसा हुआ थी महावीर की अहिंसा को समाज ने समझा कि हम अपनी अहिंसा बना लेंगे तो अहिंसक समाज पैदा हो गए अहिंसक समाज हो नहीं सकता महावीर की अहिंसा का समाज नहीं हो सकता महावीर की अहिंसा के सिर्फ इंडिविजुअल्स व्यक्ति हो सकते हैं इसलिए जो समाज महावीर की अहिंसा को मान के अहिंसक होने की कोशिश करेगा वो सिर्फ कायर कावर्ड हो जाएगा और कुछ भी नहीं हो सकता लेकिन वो अपनी कायरता को हिंसा कहेगा हिंसा ना करने की हिम्मत को वो हिंसा कहे चला जाएगा लेकिन उसकी भी चमड़ी को जरा उखाड़े तो भीतर हिंसा के झरने फूटते हुए मिल जाएंगे कायर भी बड़ा हिंसक होता है लेकिन मन ही मन में होता है समाज अभी अहिंसक नहीं हो सकता कभी हो सकता है ऐसा भी मैं नहीं कहता बहुत मुश्किल है असंभव ही है व्यक्ति ही अहिंसक हो जिस अहिंसा की मैं बात कर रहा हूं वो अहिंसा सामाजिक सत्य नहीं व्यक्तिगत उपलब्धि है। और दूसरी बात उसमें पूछी है कि हिटलर मसोल या स्टेलिन या माओ सामाजिक अनिवार्यताएं हैं? अगर वे सामाजिक अनिवार्यताएं हैं तो वे व्यक्ति नहीं है व्यक्ति है ही वही जो समाज की अनिवार्यता के ऊपर उठता है जो समाज की व्यवस्था के ऊपर उठता है जो स्वतंत्र है जो चुनाव करता है जो निर्णय करता है लेकिन अगर वे सोशल इनिबिटेबिलिटीज हैं सामाजिक अनिवार्यताएं हैं मजबूरी है समाज की तब फिर वे व्यक्ति नहीं है और समाज जिस भांति हिंसक होता है उस भांति वे भी हिंसक होंगे और अगर वे व्यक्ति नहीं है तो मनुष्य के तल पर नहीं होंगे पशु के तल पर वापस गिर जाते मनुष्य के तल पर होने के लिए सामाजिक अनिवार्यता से ऊपर उठना जरूरी सिर्फ वही व्यक्ति मनुष्य है जिसके पास व्यक्तित्व है जो ये कह सकता है कि जो भी मैं हूं वो मेरा निर्णय है समाज का धक्का नहीं जो भी मैं कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं समाज मुझसे करवा नहीं रहा है लेकिन कम्युनिज्म ऐसा मानता है कि व्यक्ति तो है ही नहीं समाज ही है कम्युनिज्म ऐसा मानता है कि व्यक्ति इतिहास निर्मित नहीं करते इतिहास व्यक्तियों को निर्मित करता है कम्युनिज्म ऐसा मानता है कि इट इज नॉट द कॉन्सियसनेस विच डिटर्मिन सोशल कंडीशंस बट अन द कंट्ररी सोशल कंडीशंस आर द बेस विच डिटर्मिन कॉन्सियसनेस समाज की स्थितियां ही चेतना को निर्धारित करती हैं चेतना नहीं समाज की स्थितियों को निर्धारित करती तो कम्युनिज्म के हिसाब से तो व्यक्ति है ही नहीं माओ नहीं है हिटलर नहीं है मुसूलनी नहीं है महावीर नहीं है बुद्ध नहीं है लेकिन पता नहीं कम्युनिज्म किस तरह की अवैज्ञानिक बातें है विज्ञान के नाम पर कहे चला जाता है कोई सामाजिक परिस्थिति महावीर को पैदा नहीं कर सकती और अगर सामाजिक परिस्थिति महावीर को पैदा करती है तो यह सामाजिक परिस्थिति महावीर के लिए अकेले के लिए परिस्थिति थी बिहार में और लाखों लोग थे यह सामाजिक परिस्थिति महावीर को पैदा करती तो और पचासों महावीर क्यों पैदा नहीं करती अगर रूस की परिस्थिति लेलिन को पैदा करती है तो कितने लेलिन पैदा करती नहीं सामाजिक परिस्थितियां व्यक्तियों को पैदा नहीं करती और करती हो तो वो व्यक्ति नहीं है सिर्फ सामाजिक घटनाएं और सामाजिक घटनाएं अहिंसक नहीं हो सकती हिंसक होंगी क्योंकि वे पशु के तल पर वापस लौट गई बात है व्यक्ति चुनाव है मैं भी इतने से राजी हो जाऊंगा कि माओ या स्टैलिन मनुष्य के तल पर बहुत ऊपर नहीं उठते पशु के तल पर बहुत नीचे चले जाते लेकिन आप कहेंगे मनुष्य के कल्याण के लिए ही वे हिंसा कर रहे सदा हिंसाएं जब भी की गई हैं तो कल्याण के लिए ही की गई है मध्ययुग में ईसाई पादरियों ने लाखों लोगों को जलवा डाला मनुष्य के कल्याण के लिए मुसलमान हिंदू को मारता है मनुष्य के कल्याण के लिए हिंदू को मुसलमान इसलिए नहीं मारता कि हिंदू उसकी कोई दुश्मनी है इसलिए मारता है कि हिंदू बेचारा काफिर है भटका हुआ है उसे रास्ते पर लाना है और ना आता हो रास्ते पर तो कम से कम मार के उसकी आत्मा को अगले जन्म में रास्ते पर लगाते हिंदू मुसलमान को इसलिए नहीं मारता कि उसका कुछ बुरा सोचता है बल्कि इसलिए मारता है कि भटका हुआ है रास्ते पर लाना जैसे गाय को और दूसरे पशुओं को घोड़ों को यज्ञों में चढ़ाता रहा कि यज्ञ में चढ़ाने से ये घोड़े ये गायें स्वर्ग चले जाएंगे ऐसे धर्म की बलवेदी पर एक दूसरे धर्मों के लोगों को लोग चढ़ाते रहते उनके ही कल्याण के लिए कम्युनिज्म लाखों लोगों को काट डालता है उनके ही कल्याण के लिए फैजिज्म लाखों लोगों को काट डालता है उनके ही कल्याण के लिए हिंसा जब प्रखर रूप से चाहती है तो आपके ही कल्याण का मुखौटा पहनकर आती है चालांक है साधारण भी नहीं है कनिंग है साधारण हिंसा कहती है कि मैं आपको अपने हित में मारना चाहता हूं चालाक हिंसा कहती है आपके ही हित में आपको मारना चाहता हूं हर बार आदमी बहाने बदल लेता है अब इस्लाम और हिंदू और कैथलिक और प्रोटेस्टेंट पुराने बहाने हो गए तो अब कम्युनिज्म सोशलिज्म नए बहाने कुछ दिनों में वे भी पुराने हो जाएंगे फिर आदमी और नए बहाने खोज लेगा आदमी को हिंसा करनी है उनके लिए बहाने खोजता है बहाने हैं इसलिए हिंसा नहीं करता है अगर हम माओ या स्टेलिन के चित्त का विश्लेषण करें तो हम इनके भीतर एक विक्षिप्त आदमी को पाएंगे लेकिन वह विक्षिप्त आदमी बड़ा होशियार है रेशनलाइज करता है क्रांति समाज क्रांति टोपिया भविष्य के स्वर्ण युग उनको लाने के लिए लाखों को काट डाला जाता है लेकिन वो स्वर्णयुग कभी नहीं आए और आदमी सदा से काटा जा रहा है न तो रूस में आ गया वो स्वर्णयुग न वो चीन में आ गया न वो जर्मनी में आया ना वो इटली में आया सारी दुनिया में कितनी क्रांतियां और कितना खून हो चुका वो स्वर्ण युग आता ही नहीं पुरानी क्रांतियां खत्म हो जाती नई क्रांतियां फिर खून करने लगती है वो स्वर्ण युग नहीं आता है हजारों साल का अनुभव यह कहता है कि आदमी हिंसा करना चाहता है इसलिए हिंसा के लिए फिलोसफीज खोज लेता है दर्शन खोज लेता है ये इतिहास की अनिवार्यताएं नहीं ये व्यक्तियों के भीतर हिंसा की अनिवार्यताएं हैं जिनके लिए वो इतिहास को मोड़ देता रहता है और इतिहास को भी आधार बना लेता है अपनी हिंसा के मेरे लिए अनिवार्यता को स्वीकार करना ही मनुष्य की गरिमा को खो देना है जो कहता है कि कोई अनिवार्यता है जिसे मुझे जीना ही पड़ेगा वह आदमी गुलाम है उसने अपनी आत्मा को खो दिया है जो आदमी कहता है कोई अनिवार्यता नहीं है जिसे मुझे मजबूरी में करना पड़ेगा जो भी मैं करूंगा वो मेरा चुनाव है वह आदमी आत्मा को उपलब्ध हो जाता है निर्णय डिसीजन ही मनुष्य के भीतर संकल्प और आत्मा का जन्म सेस कल